पर अपने, अपने एक ब्रह्मचारी जीवन जैसे फिर जीने लग जाता आ जाती है हाँ नहीं अच्छा है, अच्छा है जो हमने वो अलग बात है आप अपने अपने घर संसार से ही आए होंगे फिर अपने दिमाग काम की नहीं चलो इस मार्ग हम चलते हैं कि जैसे आपको रास्ता मिला फिर दिख्याल ठीक है बाकी ये अपने आश्रम की व्यवस्था बता रहा हूँ मतलब आश्रम के नियम बता रहा हूँ कि ये बानप्रस्थी के ही हाथ में तो अपने ये गुरुकुल चलता था पहले क्या है तो ऐसे गुरुकुल में रह पढ़ाते थे, थे साधना स्वाध्याय करते थे स्वयं और ब्रह्मचार्य को पढ़ाते थे, थे ये परंपरा है अपने वैदिक परम्परा ठीक तो ये इस कक्षा के, के, <laughs> के नाम ही क्या है पता मल्हड़ी जी कक्षा के नाम क्या है इस कक्षा के नाम ही क्या है आत्मनिरीक्षण निरीक्षण देखना और आत्मा निरीक्षण आत्मा को झांक करके अच्छी तरह से देखना आत्मा से देखना आत्मा से देखना मन से देखना देखना तो बहुत प्रकार के होता है आख से भी देख रहे हैं नाक से भी देख रहे हैं, हैं, हैं कान से भी देख रहे सुन सुन के तो देखो, के तो देखो, ना। के तो देखो। देखना प्रकार के देखो, देखो। ना? देखना प्रकार हो रहा है। बाकी हम इसको क्या करें मन से देखेंगे विचार पूर्वक देखेंगे आत्मा को अपने साक्षी मान के देखेंगे आत्म नीरीक्षण आत्मनिर् आत्मा कि हर पल में जो गतिविधि है उसके हमको अच्छी तरह से विचार विचारपूर्वक मतलब विचार विचारपूर्वक प्रत्येक क्रियाकलाप विचार विचारपूर्वक हम कर रहे कि नहीं कर रहे है। ये आत्मनिरीक्षण हमारे एक भी इस प्रकार के क्षण फल समय जो हमारे लक्ष्य है ठीक है अपने अपने जहाँ तक जिसकी साधना जिस कहा जहाँ तक तो इसके स्वास्थ्य है जहाँ तक तो उसका अपने चिंतन मनन है उसी उसके स्तर पर चलता है व्यक्ति ठीक है ना सबका तो सामान्य हो सकता है महाराज सत्यपति जी महाराज जी जिस स्तर में चलेंगे हम ऐसे थोड़े चल सकते हैं उतने जितने अपने आत्मा के साक्षात्कार का हो या जुड़े हुए का भाव पता हो या ईश्वर को निधन सोचो समझो इतने तो हम उनके स्तर के बराबर नहीं हो पाएंगे मेरे स्तर के बराबर ये नहीं हो पाएंगे ठीक है वो अपने अपने स्तर के आधार पर अपने अपने विचार है चिंता है मनन है निधिध्यासन है अपने ईश्वर के साथ से जुड़े जुड़ी रहना जो अपने ईश्वर पर परिणाम जिसे कहते हैं तो ये अपने अपने स्तर के आधार पर योग्यता के आधार पर अधिकार के आधार पर ये सब होता है कई सालों से रहते हुए भी अगर उसमें उसकी रुचि नहीं तो भी उसमें गति कम रहती है और कई न्याय में भी होता है उसमें उमंग है और गुरु जी और अपने शास्त्रों से थोड़ा गहराई से पढ़ता है तो उसकी श्रद्धा अधिक रहती है वो पुराने गुरुजी गुरु गुरु के से, गुरु से भी उसके अधिक इस पर परिधान बन सकता है इस पर अधिक जुड़ा रहता है ध्या, ध्यान में ध्यान उपासने में अधिक मन रख सकता है उसके ये नहीं है कि गुरुजी तो आगे होंगे साधना में और अपने शिष्य जो है अपने पीछे हो सकता है ऐसे नहीं है कि भाई वो गुरु जी के चलो उग गए हैं ठीक है ना की है, की बात तो बात है है तो अपना उत्साह ठीक है ना भाई थी? एक एक दिन एक एक क्षण के अपने इसका अनुभव कर सकते हैं हम कभी अपने स्थिति बहुत अच्छी ऊंची रहती है बढ़िया रहता है प्रसन्नता रोज बाकी कभी ऐसे छिन्न भी हो जाते हैं उपासना काल में भी दस मिनट के लिए भी मन को स्थिर कर पाते है संध्या में रोज एक जी जी यही तो वृत्ति वृत्ति के मतलब क्या है व्यापार और ये वृत्ति क्या है तीनों गुण से युक्त है एक एक मिनट क्यों एक एक क्षण भी हमारे वृत्ति बदलते रह रहे कभी कभी गुण से युक्त हो रहे कभी रजगुण से युक्त हो रहे कभी तमो गुण से युक्त हो रहे एक, एक दिन में हम पता नहीं हमारे क्या क्या रूप हो रहे कभी राक्षस भी बन रहे कभी देवता बन रहे कभी पिशाद बनते कभी ऋषि बन रहे एक दिन में हम हमको अपने ऋषभ पति प्राप्त करते हैं जब हम शुद्ध सात्विक विचार के साथ अपने चिंतन मनन कर रहे ऋषिक पता है क्या है कई विषय वस्तु को साक्षात्कार कर रहे कोई विषय को ठीक ठीक से जान रहे तो उतने क्षण के लिए हमें ऋषि है कुछ क्षण के लिए हमारे जैसे अपने शतुगुण उभरता हुआ दान की प्रवृति विद्यादान हो को जा कोई भी चीज हो ठीक है ना देवत्व के जहाँ पना होता है वहाँ उतने देर के लिए हम देवता है वहां से मन से उतरे तो अपने सीधा दो सेकेंड नहीं लगता है वहीं फिर मारपीट अपने गाली गुलज भी हो जाएगा तो राक्ष आ जाएगा असुर असुर बन जाएंगे तो ये नहीं ये है कि एक व्यक्ति हमेशा अपने देवता बना रहता है कि असुर बना रहता है कि किसी करता है ये एक क्षण के खेल है ये एक क्षण के इसलिए तो इसका नाम वृत्ति है वृत्ति कभी चक्कर कहां पर लगा दे कोई ठिकाना हो बाकी अपना स्वाध्याय साधना के ऊपर अपने आत्मा के उसको कंट्रोल करता है ये तो पाक पक्की है अपने आत्मा उसके अपने जितने जितने स्वाध्याय साधना में उसका गहराई है जितने उसके अपने अध्ययन है चिंतन है विश्वास है इस ईश्वर के प्रति श्रद्धा है निष्ठा है भी धर्म ईश्वर के प्रति उसके आत्मा इतने नहीं गिरेगा वो तो ठीक है वो हमेशा अपने स्तर को बनाए क्योंकि गिरने नहीं देगा सीधा असुर नहीं बन जाएगा कि कहीं मारापीट गंदगी का गाली गोलच गिगी कहीं कुछ करेगी ऐसे जो शिष्ट व्यक्ति होते हैं वो इतने गिरेंगे नहीं वो बात तो है बाकी अपने को बचाते हुए भी वो अपने जो स्थिति है क्या ऊंचा नीचा होता रहता है मानसिक स्थिति बदलते रहते हैं स्थिति स्थिति एक जैसी रहे एक व्यक्ति की एक ही दिन भर पूरा एक ही स्वतोगुण से युक्त केवल रहे नहीं रह सकता है कितने ऊंची स्थिति हो थोड़ा सा ऊँचा नीचा होता रहता है अधिक वो तो गलत काम नहीं करेगा पाप से युक्त काम नहीं करेगा वो क्या, क्या क्यों विवेकी है अपने उसको विचार विवेक ईश्वर के अपने प्रेरणा से इस पर के प्रति विश्वास हो गया है श्रद्धा है शास्त्रों को ठीक ठीक से समझा है तो फिर इतने गलत काम तो नहीं करता है फिर भी अपने गुणों की चंचलता आदि के कारण वो तो है ही गुण अपने चंचल चित्तम क्या है वाक्य है चलम गुण वृत्ति ठीक है ना वो चलता रहता है ऊंचा नीचा होता रहता है तो उसको हमेशा क्या जो विवेकी व्यक्ति होता है तत्वज्ञानी होता है वो हमेशा क्या है अपने कंट्रोल में रखता है लगाम को पकड़ा रहता है क्या है उस लोग ध्यातों की श्यां पुलिस वाला ठीक है ना वो अपने लगाम को हमेशा पकड़ा रहता है नहीं तो फिर अपने भागेंगे इंद्रियां इधर उधर थी और फिर भटकेगा और पूरा विनश्य ध्यान पुनस ध्यान पुनस संगस्ते सुपजाते संगा संज्ञाते काम काम क्रोधोपजाते क्रोधा बहुति शभव शमृतिमा स्मृतिध्वसा बुद्धिनाशो ये प्रणश्य सीरियल सर्कल है च, चक्र है अपने ये अपने चक्र सर्कल ये अपने सीरियल बनता है एक एक चीज के अपने थोड़ा सा खो गया पहला चीज तो फिर अपने सारे के सारे अपने एक एक करके लपट जाएंगे और मन को अपने नियंत्रण में रखता है आत्मा है तो फिर अपनी सब समस्या से बच जाता है तो ये हमारे काम इसी को निरीक्षण करना है इसी काम को देखना है इसी को सोचते विचारते रहना भाई में कहीं नीचे तो नहीं उतर गया मेरा स्तर तो नीचे तो नहीं चला गया अपने स्तर में अपने स्थान पर में खड़ा हो कि गिरा इसको देखने के लिए क्या है ये अपने एक आत्मनिरीक्षण के अपने ये एक परंपरा है हमारी इसमें तो इसमें केवल तो ये तो अपने ये अपने मोटा मोटा यहाँ सुनाना है वो अलग चीज़ है बाकी अपने चलते फिरते इस प्रकार के विचार पूर्वक हमारे अपने दिनचर्या आदि रखेंगे तो अपने जो स्तर है अपने जो स्थिति है वो क्या दृढ़ बना रहता है और अच्छा रहता है इसीलिए क्या है ये काम एक अपने आत्मोन्नति के लिए आत्म कल्याण के लिए बहुत एक उपाय मार है मार्ग है रास्ता है जिससे क्या है जल्दी व्यक्ति का पतन नहीं होता है और बस लोग सामान समाज में जैसे लोग चल रहे हैं ऐसे चलते रहें कोई हिसाब नहीं किताब नहीं व्यापारी है व्यापार अपने एक दिन का हिसाब रखता है ना और व्यापारी हर से हिसाब नहीं रखे घाटा हो रहा है कि और क्या हो रहा है कि अपने कोष खाली हो जाए कुछ पता ना चले जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार के अपने हिसाब के हिसाब पक्का रखता है हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति को भी क्या है जो तत्प्ञानी है आध्यात्मिक ज्ञान विवेक विवेकी भी, है उसको भी हमेशा ऐसे अपने मानसिक स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसे सोचते विचारते रहते कि भाई मैं आज ये काम अपने संकल्प करें कि मैं ये काम आज करना है मेरे को जो उत्तम काम है इसको मेरे को आज करना ये काम मेरे को करना है संकल्प अवृत मानस ठीक है ना जो व्रतहीन व्यक्ति होता है उसको तो मनुष्य पट्टी में भी मिल गया व्रत संकल्प ये अपने होना चाहिए जीवन में तो उससे भी ये कि वो अपने कल्याण का अपने रास्ता खुल जाता है तो आत्मा कल्याण के लिए सब अपने बहुत सारी अपने बात आप सुने हैं सब लोग होंगे आप लोग जी अच्छी बात इस पर परिधान जैसे है पर परिधान जानते हैं ना वो सुने ना स्वामी जी से भी सुने होंगे तो रोजड़ में भी सुने होंगे जी और बताया ठीक है आवृत्ति पदेसा ठीक है ना <laughs> वो प्रदेश को बार बार सुनने से ताजगी आ जाते हैं ठीक है ना व्यक्ति भूल जाता है उसका मंद पड़ जाता है हैं, फिर ऐसे आलोम के कारण बैटरी चार्ज हो जाए इसीलिए इसीलिए सांख्याकार कहा भाई आवृत्ति रसकृत उपदेश उपदेश को बार बार सुनने से समझने से ठीक है न पूछते रहने से क्या है वो संस्कार बने दृढ़ रहते हैं, और वो भूलता नहीं है ये भी एक विवेक प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग माना है चौथा अध्याय कैसे कैसे विवेक की भाई विवेक की उत्पत्ति में ये भी एक कारण है कि अपने जो पढ़े लिखे हैं चिंतन किए हैं उसको बार बार आपत्ति करें बार -बार। हम हमें अपने लगता है कि भाई अपने क्या ये ऐसी चीज को बताते हमारे परम्परा वाले सुनोगे तो दस साल रहो वही बात सुनने मिलेगा आपको वही आत्मनिरीक्षण क्या है कोर्स पलना पलटते जाते ठीक है बाकी विषय वस्तु है की तो जैसी है कोई नई बात नहीं बता रहे जैसे लगता है बाकी उसको दृढ़ करने के लिए ये आवृत्ति भी आवश्यक चीज है तो उसे दृढ़ होता है पक्का होता है जो अपने विचार है जो अपने व्यवहार है ये सब इसलिए क्या है इसको भी आवृत्ति करना भी जरूरी है तो इस पर परिधान तो जानते ही अपने क्या है प्रकर्षण निधि एकाग्री किए थे को हटा करके क्या है अपने मन को जिस का हमारी ध्यय वस्तु है उस ध्येय वस्तु में लगा देना भाई ईश्वर हमको देख सुन जान रहा है ठीक ना आगे पीछे बाएं लाएं जैसे भी और प्रत्येक क्रिया को क्या है अपने ईश्वर समर्पण भावना से ईश्वर की समर्पित होते हुए किसी प्रकार के फलों को इच्छा ना रखता हुआ सकाम और निष्काम में इतने ही तंत्र है और क्या है सकाम काम वही कहते हैं कि अपने कुछ इच्छाओं के लेकर के किसी कामना को पूर्ति के लिए जो काम किया जाता है उसको तो काम कर देते हम कामना के साथ भाई मैं ये काम कर देता हूँ ये हो जाए ठीक है ना ये कैसा काम है ये।, ये काम कर देता हूँ तो आप ये अखबार हमारे काम कर देना तो किसी उद्देश्य को लेकर के जो काम किया जाता है भाई ये मेरे पूर्ति हो जाए ठीक है ना ऐसे भावना से जो काम कर देते हैं तो सकाम कहेंगे और ईश्वर की प्राप्ति को इच्छा बनाते हुए स्वामी दयानंद जी ने अब ऐसे एक वाक्य लिखे हैं इस पर प्राप्ति इच्छा रखते हुए जब हम उस काम को करते हैं किसी लौकिक इच्छा नहीं रहता है उसको काम काम तो उसमें भी अपने एक अपने छिपा हुआ है उसमें भी हमारे एक अपने छिपा हुआ है बाकी बाकी इस पर प्राप्ति बनाते हुए जब अपना एक दिनचर्या रोटी रोटीन बन जाती है वो फिर सकाम के अंतर्गत नहीं आता फिर वो।, वो काम करता हुआ निष्काम की कोटि में चला जाता है और निष्काम कर्म अपने मुख्य कारण साधन है और वही कर्म करेंगे चलना है फिरना है खाना है पीना है सब कुछ करना है बाकी अपने उद्देश्य बना के वो होंगे वो काम कर रहे तो फिर सकाम में चला जाता है तो समर्पित भावना से जो सर्वात्मना होकर के परमेश्वर को समर्पण की भावना से अपने काम करते हैं उसको निष्काम कर्म कहते हैं तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो हमारे ईश्वर प्राप्ति के जो साधन है उपाय है इन उपायों साधनों के बारे में इस प्रकार के सोचते विचारते रहने से चिंतन करने से जो हमारे लक्ष्य है उसके प्रति थोड़ा थोड़ा अग्रसर होते जाते हम, और एक दिन दृढ़ता परिपक्वता हो जाने पर जो लक्ष्य है उसको धीरे धीरे प्राप्त करते हैं पास नजदीक चले जाते हैं मृदु मध्य अधिमात्र बताए ना मलोर जी सूत्र सूत्र याद है क्या आपको सूत्र याद है मृदु मध्य अधिमात्र तो सूत्र योग में एक सूत्र आया ना मृदु मध्य अधिमात्र ठीक है ना, तो ना, तो, तो तो ना।, ना। भाई कई तो अपने पैदल चल रहे कोई साइकिल में जा रहे हैं कोई मोटरसाइकिल में जा रहे कोई कार में जाएगा कोई रॉकेट में जाएगा और किसी में जाएगा तो जिसके पास जैसे साधन है जिसके जिस साधन के जो अधिकारी है उसके उतने गति रहेगी ठीक बात है अपने प्लेन वाला है टिकट काटा है प्लेन का एक घंटे में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में पहुँच जाता है और भले ए सी काटा होगा कि चलो ट्रेन में काटा तो चौबीस घंटा तो लगेगा ट्रेन कोई, कोई है, है। जर के पैसेंजर हाँ। एक्सप्रेस के आधार पर भी थोड़ा समय लगता है हाँ। और ट्रेन है तो के चलो बारह घंटा के स्थान पर छह घंटे में भले पहुंचेगा दो तीन घंटा का अंतर पड़ता है घूम फिर के जाएंगे तो अधिक भी पड़ सकता है बाकी ट्रेन और प्लेन में तो काफी अंतर पड़ेगा हाँ। उसके अपेक्षा बस और अपने साइकिल में और अंतर पड़ेगा तो ये तीन प्रकार के व्यक्ति है मृदु मध्य अभी मात्रा वाले तो अपने अपने जहाँ जहाँ हम खड़े हैं उसको थोड़ा थोड़ा आगे धकेलते रहेंगे खींचते रहेंगे हाँ वो तो है पैदल भी जाना पड़ेगा बाकी जाना पड़े। बाकी अपना स्तर बना देंगे अपना स्तर बन जाता है तो फिर उसे और तो नीचे आएगा ना बिकते जैसे बड़े बड़े कथाकार लोग होते हैं और कुछ कुछ लोग होते हैं ये कभी अपने थोड़े अपना ट्रेन में भी नहीं जाएंगे ये लोग हमेशा वो प्लेन में ही चलेंगे बड़े बड़े कथाकार लोग होते हैं मंत्री लोग होते हैं और भी कोई होता है तो फिर इनके जमीन में थोड़े पेड़ पड़ता है वो तो फिर अपना अपने पहले हो होगी हमने इस प्रकार के हमने साधना में अपने ठीक ना तपस्या में त्याग में कई भी विषय ले सकते इसमें इस ईश्वर पर परिणाम में तो जब हमारे अभिरुचि इतने जो तीव्र हो जाए इतने उत्सुकता हमारे बढ़ जाए इतने तन्मयता बढ़ जाए कि इस ईश्वर के उसको छोड़ के दूसरी चीज़ को हमको अपने किसी कोई महत्व अधिक नहीं रखता तो फिर उसमें जब हमारे मन इतने गहराई से लग जाएगा तो फिर दूसरी चीज छूट जाएगी और उसी में जल्दी से जल्दी पहुँच सकते हैं हम संसाराग भारा और ईश्वर अपराग भारा दो रास्ता है एक तो ईश्वर की ओर है एक दूसरा संसार की ओर है हम जितने जितने संसार के साथ जुड़ते जाएंगे उधर से तो छोड़ अपने दूर होता जाएगा तो पक्की बात है भाई दो दो रास्ता है दो लक्ष्य बना रखे दो लक्ष्य हमारे मन के चेलो दो प्रकार के आनंद मिलते ना एक प्रकृतिजन सुख है और एक है। तो जो सांसारिक सुख है इस सांसारिक के पीछे हम पढ़ेंगे तो सुख तो दूर नहीं, नहीं, नहीं तो तो रहेंगे और मान के चलो ईश्वर की ओर हम अधिक अभिमुखी है अधिक अपना अग्रसर है तो संसार से थोड़ा तो हटेगा व्यक्ति सांसारिक सुख तो समझ लिया की भाई अपने चार प्रकार के दुख मिला हुआ है परिणाम तो आवा तो ये तो मिला हुआ समझ गया वो जानता है अंदर से जान लिया समझ लिया पक्की कर दिया भाई इसमें तो वास्तविक इस प्रकार के दुख है और इस पर इस सुख में अपने तो प्योर है निरोध है ठीक है ना तो फिर अगर ईश्वर के और चले चलेगा तो फिर संसार से अपने थोड़ा हटना एक विरोधी है ठीक है ना तो संसार के वस्तुओं के प्रति हमारे आकर्षण अधिक रहेगा तो ईश्वर छूटेगा और ईश्वर के प्रति हमारा अधिक अपने श्रद्धा प्रेम निष्ठा विश्वास रहेगा तो सांसारिक वस्तु से हम थोड़ा हम दूर होते जाएंगे और हमारा लक्ष्य उधर ही जाना है तो सांसारिक जो वस्तु है तो आप जानते हैं अनेक प्रकार की दुखदाई है तो उसको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए इसीलिए क्या है आश्रमों की भी व्यवस्था है बाल संन्यास में धीरे धीरे पूरा पूरा छूट जाता है सन्यास में एकदम छूट जाएगा बाल प्रश्न तो झंझट भी है कुछ अपने समाज के साथ काम करने के भी जब जो संन्यास भी करता है समाज की सेवा बाकी उसमें और वो सकामता जैसी दृष्टि नहीं रहना चाहिए निष्काम की भावना से निष्काम की भावना से काम करेगा तो फिर वो क्या है ईश्वर के अधिक से अधिक निकट हो जाता है और जुवान प्रस्थी होता है थोड़ा सा तो सामाजिक कार्य थोड़ा उसका होता है फिर घर की जिम्मेदारी भी किसी की हो सकता है कई गुरुकुल में रहता था गुरुकुल में सेवा भी कर सकता है सन्यासी के तो कोई बंधन नहीं है और समाज उसका दो ही मुख्य काम होता है एक तो वेद का अध्ययन करें ईश्वर की उपासना करें और थोड़ा उपदेश आदि के द्वारा समाज का कल्याण करें ये दो तीन काम दस मुख्य रूप से रहता है बाकी काम तो शेषावरकृत है बाकी तो दुनिया के काम जो कर रहे हो तो व्यापार के बराबर है वो आदर्श स्थिति तो जो सन्यासी के है जो वान के जो ब्रह्मचारी के लिए है अब तक तो क्या है अवसरवाद और अवसरवाद और आदर्शवाद ठीक है ना अब वो आदर्श वाली स्थिति बहुत कम रहेगी किसी भी स्थान में बाल बालप्रस्थ को हो या सन्यासी को हो या ब्रह्मचारी को हो या गृहस्थ को हो वो आदर्श स्थिति और इतने अब हमें देखने नहीं मिलता है एक अपने अवसर अप की दृष्टि से कर लेते हैं कहीं वार्षिक सम्माना देंगे कहीं और कुछ कर देंगे कहीं और दे देंगे कहीं और कुछ कर देंगे थोड़ा थोड़ा धार्मिकता देखाते हैं वो तो चलो इसी के लिए संसार चल रहे ये भी नहीं हो तो संसार भी नहीं चल थोड़ा जो धर्म कर्मा नाम से कुछ चल रहे ये भी नहीं हो तो अवसर देख करके थोड़ा तो अपने लोग इलाज के अनेक अनेक प्रकार की बात आए ना हिया नियम सियाम ठीक ना भिया देयम उपनिषद में एक आई ठीक है तो कई डर के काम करता है कई लज्जा से काम करता है कोई अपने शासन के दृष्टि से करता है कई भाव से करता है हर क्लास हर कार्य में लगा सकते ये वो अपने कोई भी कार्यगर इस प्रकार के आप अपने से संगति जोड़ सकते हैं पढ़ना हो या लेना देना हो या कोई करना हो प्रचार करना हो कुछ भी हो हर काम में ये लग सकता है कोई मजबूरी से प्रचार कर रहे हैं कोई धन धन लोग से प्रचार कर रहे हैं कई और कुछ कर रहे हैं हर काम में ये लगा सकते हैं या संविदा संविदा अच्छी तरह से भावना सी कर रहे पुण्य की भावना से धर्म की भावना से कर रहे हर एक काम इसम लगा सकते हैं मतलब वहाँ देयम दे मतलब देने के लिए आया है वहाँ वहाँ देने के लिए देयम देविदा देम इस प्रकार के छह सात प्रकार के आया परिसर में शायद तित्रिय परिसर में आया बाकी उसको हर काम में हम लगा सकते हैं अध्ययन में लगा सकते हैं इस पर इस पर भजन में लगा सकते हैं काम करने में लगा सकते हैं सब में लगा सकते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ अपने सोचते विचारते रहने से क्या होता है अपने आत्मा परमात्मा के प्रति अपने और नजदीकता निकटता आती जाती है और फिर सात्विकता वृद्धि रहती है जिसके कारण फिर हम जो लक्ष्य है उसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं तो ये हमारी लक्ष्य है और इसी के लिए हम बैठे हैं मानव का शरीर इसीलिए हम मिला है इस पर की कृपा है कि भाई हम लोग इस मार्ग को तो कम से कम पकड़ लिए हैं धीरे धीरे अपने पकड़े रहेंगे थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं आगे पहुँच जाएंगे तो ईश्वर की हमारे कृपा है आशीर्वाद है और ऐसे सोचते भी चाहते रहने से कुछ अपने आत्मा की उन्नति आत्मा के उत्थान, विकास होता रहता है। है और कोई बात नहीं है, तो थोड़े पूछिए है क्या? उधर आज थोड़े बड़े कोई पूछना नहीं तो फिर अपने शांति मंत्र पाठ भी कर सकते हैं जैसे ये मंत्र कुछ बोल रहे हैं जो नए ऐसे मंत्र है, वो तो तो से है हाँ वो क्या है संस्कृत आदि के उच्चारण की दृष्टि से तो वो तो थो थोड़ा रहता है तो थोड़ा सीख अपने जो जो जरूरत जैसे अपने हाथ में पूछ लिए एक सूत्र आप गए थे ना शायद कितना अच्छा है अपने गए और पूछ लिए आपको भी अच्छा लगा मेरे को भी अच्छा लगा ऐसे पूछेंगे तो क्या है एक एक करके अपने निपटारा होता जाएगा अच्छी बात है ना भाई अब नहीं आता तो क्या अपने शर्म कहते हैं ठीक है ना नहीं भाई नहीं आता तो पूछ लिया इसमें क्या लगता है अच्छा है भाई सारे के सारे सीख के थोड़े आए हैं तो भाई नहीं आता तो ठीक है अपने गाँव में रहता है और भी कुछ होता है तो कहीं पूछ लिया अच्छी बात देखो ये तो बड़ी है की भाई अपने बड़ी उम्र में आप लोग गृहस्थ में होंगे ना भाई इतने लाइन में आगे सिद्धांत को थो थोड़ा थो जान रहे आज समाज से अपने, से, से अपने आधार तो अपने अपने पर कुछ कुछ आगे बढ़ते रहे स्वाद्य साधना करते रहे जो हो जाएगा हो जाएगा फिर आगे और आगे कुछ और अच्छा जन्म मिल जाएगा कमई तक ये जो गठरी है पाप की हो जाए पुण्य की गठरी हम स्वयं अपने इकट्ठा कर रहे हैं न हमारे भविष्य जो जन्म है हमारे हाथ में है मान के चलो ठीक है पक्का क्या जन्म में किस जन्म में जाएंगे वो तो नहीं बता सकते हैं बाकी अपने सीधा सीधा पता चल तब तो चलेगा कि भाई इतने हमने गलत किए इतने ठीक किए और उसके आधार पर हमको ये मिलेगा सामान्य मोटा मोटा तो पता चल ही जाएगा तब तो अपने अच्छा है की अपने एक ब्रह्मचारी बनेंगे आगे चले जन्म में अपने थोड़ा पढ़ना में में अपने हाँ। संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे और संस्कृत पढ़ने काफी इच्छा है ये भी मैं सीख लू ये भी जान लूँ ये उच्चारण आए तो अगले जन्म में बचपन से अपने गुरुकुल में चले जायेंगे तो फिर अपने बढ़िया संस्कृत पढ़ लेंगे अट्ठाधे पढ़ लेंगे और यम यम काम है जो जो चाहता वही भी मिल जाता है जो जो चाहता है वेद मंत्र सीधा है जो जो व्यक्ति चाहता है वो उसके अनुसार पुरुषार्थ करता है तो उस चीज के प्राप्त होता है आत्मा इस पर उसको देता है वो तो अभी ये मान के चलो इस समय में आप ऐसे प्रकार के भावना धारणा है आपकी भाई मेरे को तो ब्रह्मचार्य के जन्म बनना है और उसके अनुसार थोड़ा अभी पढ़ भी रहे आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं भगवान का भजन कर रहे तो अगले जन्म तो पक्की है आपके ब्रह्मचारी बन सकते हैं। है ब्रह्मचारी के क्योंकि उनके पास बैठेंगे तो व्याकरण भी पढ़ लेंगे ठीक है और क्या क्योंकि आपको ना पढ़ना है व्याकरण हम तो अगले जन्म में पढ़ेंगे ना बढ़िया अपने आप लोग अपने ठीक है अच्छा है देखो पुराने जमाने के लोग है आप लोग पुराने जमाने के लोग है ठीक है कोई दूसरी कक्षा पढ़ी होगी पांचवी कक्षा पढ़ी होगी ठीक है ना कोई अपने और कुछ अपने धार्मिक पारिवारिक धार्मिकता तो होते हैं माता पिता के अपने रहता है तो धर्म कर्म से जुड़ के व्यक्ति आगे तो फिर ग्रंथ में पढ़ने लगता है सत्संग में जाता है, तो पढ़ रहा है, रहा है। नहीं ना अच्छी बात तो आप लोग नहीं पढ़े मतलब अपने वो नहीं है कि अपने धार्मिक नहीं बन सकते बिना पढ़े व्यक्ति भी बहुत अच्छा धार्मिक बनता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पागल होता है बदमाश होता है ठीक है ना बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो आपके पास नहीं है तो नहीं तो आपको एक ख्याल ले लेता <laughs> आपके पास जैसे रोता होता है ना रोता होता तो अपने आपको पढ़ा देते कुछ बंद